जानकी जी की वंदना करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्तियां श्री रामचरित में प्रस्तुत करते हैं वे कहते हैं मैं विदेहराज तनया जनक नरेंद्र नंदनी जनक सुता जगत जननी करुणा निधान भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय प्रिया के युगल चरण कमलों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो ऐसी बुद्धि जिसमें मल न हो ऐसी मति तो श्री जानकी जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है क्यों भगवान श्री राम जी के यश का जब वर्णन किया तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बरस ही राम स बरबारी मधुर मनोहर मंगल कार मधुर मनोहर मंगलकारी श्री राघवेंद्र का सोयस वरवारी है अर्थात श्रेष्ठ जल है यह जल मधुर है मनोहारी है और प्रभाव से मंगल करने वाला है लेकिन है जल पर श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि श्री राम जी के यश में श्री जानकी जी का यश मिला दिया जाए तो तब इस जल की क्या विशेषता होगी श्री तुलसीदास जी बोले तब तो ये जल रह ही नहीं जाएगा यह अमृत हो जाएगा राम सी यस सल सुधास राम सियजस सलील सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम उपमा बीच विलास मनोरम राम सियजस सलिल सुदास श्री सीता जी का यश मिलने से राम जी का यश भी अमृत हो जाता है देखो श्री जानकी जी का प्राकट्य जनकपुर में हुआ और उनके प्रकट होते ही सारी स्थितियां बदल गईं। लोग स्वभाव से संत हो गए पुनर नाद सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता श्री जानकी जी के प्रकट होते ही वहां के नगर के जो नर नारी है वे तन से सुभग हैं मन से सुचि हैं पवित्र हैं स्वभाव से संत हैं आचरण से धर्मशील हैं विचार से ज्ञानी है व्यवहार से गुणवान है सारी विशेषताएं आ गई श्री जानकी जी के प्रकट होते ही इसका अर्थ यह है कि अगर भगवान की भक्ति जीवन में प्रकट हो जाए तो सारी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं एक एक विशेषता को बुलाना नहीं पड़ता भगवान की भक्ति कि यह विशेषता है इसीलिए भगवान श्री राम कागव सुन्द्र जी से कहते हैं सब सुख खानी भगत तय मांगी समस्त सुखों की खहानी है यह भक्ति सब कुछ बदल गया अच्छा सारी विशेषताएं आ गई जीवन में औरों की बात तो जाने दो भगवान के पास जनकपुर वासियों को जाना नहीं पड़ा हम लोग सब जाते हैं श्री अवध चलो भगवान का दर्शन करेंगे वहीं रहेंगे भगवान का भजन करेंगे पर जनकपुर में लोग गाते हैं मिथिला के नबा से मिथिला बड़ा मनोहारी गीत है मिथिला के बढ़ी गेले शान है मिथिला के नबा बढ़ी गेले शान है मिथिला जन्म भकृत महान है मिथिला जन्म भैन सुकृत महान है ओ लाडली कृपास ज्ञान की कृपा सौ ऐसे मेहमान नहीं, ज्ञान की कृपा ऐसे मेहमान नहीं, मिथिला शिला के नाते से हमारी शान बढ़ गई जनकपुर क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ ये ऐसे पुण्य हैं कि श्री किशोरी जी मिली और श्री किशोरी जी की कृपा से राम जी जैसे मेहमान मिले अच्छा राम जी मेहमान होकर आए जनकपुर के नहीं किसी ने बुलाया था इसीलिए जनकपुरवासी कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता अच्छा क्या देते हो राम जी के लिए तो लोग तन मन धन प्राण निवावर करते हैं तुम क्या देते हो तो एक सज्जन बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे <laughs> हम तो राम जी को गाली देते हैं <laughs> किसी ने कहा गाली मत दो भाई राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान है पुरुषोत्तम को गारी कैसी तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी श्री राम जी जानकी जी के नाते हमारे बहनोई हैं है जानकी जी हमारी बहन है हम राम जी के सार है पूर्व की बोली में साले को सार बोलते हैं सार कहा कि तुम्हें और कोई नाता नहीं मिला तुम राम जी के सार बन गए तो उन्होंने हंसकर कहा कि हम तो राम जी के ही सार हैं राम जी तो पूरे संसार के सार हैं या पूरे संसार में राम नाम एक सार और हमारी समसर को करें हम सारहु के सार एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा पाहुन मिथिले में रह जायता आप मिथिला में ही रह जाओ क्यों हमारे घर नहीं है घर तो है पर अवध जयता तो कूना खईता अयोध्या जाओगे तो क्या खाओगे लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहां खाने पीने को नहीं है सखिया बोली हैं तो पर जो यहां मिलता है वहां नहीं मिलेगा यहां क्या मिलता है जो वहां नहीं मिलेगा एक सखी ने मुस्कुरा कर कहा कि यहां तो गाली खाने को मिलती है वहां भी मिलती है क्या बड़ी मधुर मधुर गाली एक सखी ने कहा धरी ध्यान सुनो धनु मिथिला की ध्यान सुनो धनु मिथिला की धरी ध्यान गारी कीरी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी मिथिला मिथिला की ध्या ध्यान अब गाली शुरू हुई मिथिला की पहली गाली क्या धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में बिनु चीठी कौशिक मुनि संग में बनियाये कमंडलु धारी मिथिला धारि धरिधान सुनो धनु धारी अनुष्य यज्ञ की खबर सुनी तो ब्याह की उमंग में बिना चिट्ठी के बिना निमंत्रण के गुरुजी से कहा कि हमको भी ले चलो साथ हम भी चलें। गुरुजी का सामान लेकर बनी आए कमंडल उधारी कि आपका कमंडल हम ले चलेंगे चलो आए बिना बुलाए एक सखी ने कहा आप अपने मन में अभिमान न करना आ, हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं बुरा क्यों लगे पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान इनको साधारण आदमी समझाए जगन नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है सखिया बोली होंगी तो अभिमान काहे का इन्हें ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जन्म जन्मांतर जुग जुगान्तर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन होता है सखिया बोली ये तो बात सही है लक्ष्मण जी बोले तो इसी का तो अभिमान है सखिया बोली मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को उन्हें एक जन्म में तो तपस्या करनी पड़ती फिर आश्वासन मिलता है कि अगले जन्म में मिलेंगे अगले जन्म में चौथे पंतक प्रतीक्षा फिर गुरुजी के पास गए प्रणाम किया प्रार्थना की और गुरुजी ने कहा कि धीर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया बड़ी मुश्किल से मिले तो भी कहा गया भाई प्रकट कृपाला ये कृपालु हैं देखो तो बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना ही बुलाए जनकपुर में तो बिना बुलाया है और मान, ना मान मैं तेरा मेहमान। और बनी बैठे मेहमान अब राम जी तो मुस्कुराए लक्ष्मण जी को क्रोध आ लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ ऐसा ही है राम जी और बिना निमंत्रण के ऐसा नहीं हो सकता सखियां बोली हम मान लेंगी पास में ही बैठे पूछ लो चिट्ठी गई थी लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी क्योंकि किसी के पास नहीं गई थी आए सुन हम जो प्रण ठाना सुनकर आए हैं सब पर लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना गई थी चिट्ठी भगवान बोले हम झूठ बोले कहा आपके मारे भी बड़ी मुसीबत है कौन से यज्ञ में बैठे हो गुरुजी के पास महात्मा जी के पास किसकी बात बैठे अरे ससुराल में हंसी मजाक में भी थोड़ा भी झूठ नहीं बोलोगे हो गई। राम जी बोले हमारी बात है रामो दुविर न भाषते मैं दो तरह की बात नहीं बोलता मेरा नियम टूट जाएगा मेरी बात चली जाएगी लक्ष्मण जी बोले असत्य बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी भगवान ने कहा हम बोल भी दें कि चिट्ठी गई थी और सखियों ने बताओ कहा बताओ चिट्ठी कहां है तो दूसरा झूठ बोले तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करो कि दूसरा झूठ बोलना पड़े सखियों ने कहा आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं चिट्ठी गई थी <coughs> राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज ऐसे मोकिल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े जो इतना भी झूठ ना बोल सके लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हैं तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी <laughs> अब सखियों से कहते नहीं गई थी चिट्ठी और लक्ष्मण जी से कहते नहीं गई थी चिट्ठी तो सखियां बोली चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी राम जी बोले चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास हम तो समाचार सुनकर आए आए सुन हम जो पन ठाना अच्छा आप ये सोचो क्या भगवान अपने जीवन में बिना बुलाए आ सकते हैं बुलाने पर तो आते नहीं है लोग पुकार पुकार कर परेशान होते हैं लेकिन भगवान जनकपुर में तो बिना बुलाए आए क्यों सुचितीर्थ धाम अनेकन है सबकी अपनी अपनी गरिमा सख किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोह सब उपमा और मिथिलेश से भूप राजेश जहा सबते बढ़ मिथिला महिमा एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी उनकी महिमा जिनकी महिमा जिन श्री जानकी जी की महिमा है महिमा है उन जानकी जी की महिमा है भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान दौड़े चले जाते हैं जनकपुर में आए भगवान की भक्ति अपने जीवन में प्रकट हो जाए तो ऐसी निर्मल बुद्धि होती है कि सारी विशेषताएं आ जाती हैं और विशेषताओं की कौन कहे स्वयं भगवान का पदार्पण जीवन में हो जाता है यह भक्ति की विशेषता है अच्छा लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी को साधारण मत समझो रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार कर दिया चरण छुलाए और अहिल्या का उद्धार पत्थर की शिला नारी बन गई ये चरण धूलि का चमत्कार है सखिया बोली धीरे बोलो किसी ने सुन लिया तो बदनामी होगी इसमें की बदनामी मगमामु नीति मध्यशिला के प्रकट करी पग छुला के कोई सुनेगा तो हो राजकुवर या मदारी गारी मिथिला कुर यमदारी मिथिला की के मोरा ये मदारियों वाला काम करते लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ी परेशानी है लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी के रूप का जादू ऐसा चला पूरा जनकपुर पागल हो गया जिन रूप मोहिनी डारी कीने सोबस नगर नर नारी यह गलत है क्या सखिया बोली विद्यार्थी छमाही इम्तहान में पास हो जाए सालाना में फेल हो जाए तो पास नहीं माना जाता वो बीते दिनों की खबर है आज की खबर तो पढ़ो कैसे सुंदरता अभिमान में सीना तान चले पर आयो पसीना निरखी जब जनक दुलारी ध्यान सुनो धनुधारी, धारी, धारी धन। गौर कुमार लसे सुनवा सम सांवर लागत नील नगीना ऐसे श्री राम राजेश सखी दिख छवि सबके दिल छीना रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो छन माह पसीना बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाये लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो लेकिन हमारे राम जी बहुत बड़े बलवान हैं ये तो हमने भी सुना है लेकिन देखा नहीं बलशाली कहे जग जस गाव लेकिन तोरथ सुमन पसीना आवे अस विक्रम की बलिहारी हरी ध्यान सुनो धनु बलशाली तो है लेकिन फूल तोड़ने में पसीना आता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी दानियों में शिरोमणि हैं। सखिया बोली होंगे सुना है लेकिन दानी शिरोमणि महिमा मंडित लेकिन फुलवारी मह पुष्प चयन हित बने मलियन आगे भिखारी एक भक्त बड़ा सुंदर गीत उनका लिखा हुआ गाते थे बड़ा अच्छा मैया रावर मधुर जो Bhise bhi tar baara, dar dwane an. Bhise bhi tar baara, dar. Bhise bhi tar baara, dar. रही से।, रही से मिथिला के ऐश्वत महिमा श्री जानकी माता आपके चरण कमल हमारे घर द्वारे हृदय आंगन में निवास करें आपके रहने से मिथिला की ऐसी महिमा हो रही से मिथिला के महिमा पूरन ब्रह्म ओ मे मांगना मलियन के मांगना ओ पूरा तो भगवान तो मालियों से कह रहे थे अगर आपकी आज्ञा हो तो दल फूल ले ले लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी मुसीबत है अंत में बोले हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया सखिया बोली झूठी खबर आपको कहां से मिल गई झूठी खबर है राम जी ने भरी सभा में तोड़ा सबके बीच में तोड़ा सखिया बोली हम मान लेंगे अगर एक आदमी कह दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा कोई नहीं मिला क्यों किसी ने देखा ही नहीं काुन लखा देख सब लेत चढ़ावत खेचत चत गढ़े काहुन लखा देख सब किसी ने राम जी को धनुष तोड़ते नहीं देखा पर धनुष टूटा हुआ दिखा श्री राम जी का भाव यह है कि हम काम करते हुए भले ही न दिखे पर काम पूरा होना चाहिए हम लोगों ने उल्टा पाठ पढ़ा काम पूरा हो या ना वो करते हुए दिखाई देना चाहिए कर तो नहीं तो राम जी को धनुष तोड़ते किसी ने देखा ही नहीं अब गवाही कौन दे दे के हमने देखा सखिया बोली चलो औरों की बात जाने दो अगर राम जी अपने मुंह से ये कह दें कि हमने धनुष तोड़ा हम मान लेंगे लक्ष्मण जी ने फिर हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने को नहीं कहने पर सही बोलने में क्या बिगाड़ता कह दो कि हमने धनुष तोड़ा श्री राम जी बोले लक्ष्मण अगर सही बात कहलाना चाहते तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा नहीं तोड़ा तो टूट कैसे गया राम जी बोले ये हम भी नहीं जानते हमने तो केवल छुआ था पुरा छुअ पिना पुराना पुराना तू मैं कई तू करो तू छुवत छोद बिना के तो पुराना मैं कही तू करो अभिमाना छुवत छुआ छुआ छुआ छूने से टूट गया मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया मैंने तो छुआ था लक्ष्मण जी बोले तो और राजा लोग क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे किसी ने छुआ नहीं राम जी बोले नहीं और लोगों ने ताकत भी लगाई तो क्यों नहीं टूटा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा और जब हमने छुआ तो टूटने का समय आ गया होगा लक्ष्मण कोई किसी को नहीं तोड़ता समय समय की बात है समय समय पर होता है समय समय की बात किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात एक संत ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात इसलिए समय का ख्याल रखना चाहिए जो समय का ख्याल रखते हैं समय उनका ख्याल रखता है एक महात्मा रहते थे हिमालय में बहुत ठंडक बड़े आराम से रहे उनका एक शिष्य रहता था नीचे उसके यहां कोई पर्व था तो उसने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव पधारो। गुरुजी ने कहा कि भयंकर गर्मी है जून का महीना और हम यहीं ठीक हैं नहीं गुरुजी जी कृपा तो करनी पड़ेगी गुरुदेव आए सेठ जी ने पहले से व्यवस्था की एक कमरा धुलवाओ धुलवाया गया गुरुजी जी आ गए जल भराओ जल भराया गया अब दो दो फुट जल भरा इसके बीच में ईटे लगाकर तखत डालो तखत डाला गया मार्ग बनाया गया पंखा चलवाया आस आसपास बर्फ की सिल्लियां रखी मे और गुरु जी ने जो वाह कमाल कर दिया तुमने तो यहाँ बहुत बढ़िया इंतजाम किया वाह वाह, वाह वाह वाह बहुत बहुत आशीर्वाद सेठ जी का था मुनीम उसने देखा कि गुरु जी कितने खुश हो रहे हैं उसने मन में सोचा कि हमारे गुरु जी आएंगे तब हम भी ऐसा ही इंतजाम करेंगे चाहे कर्ज हो जाए भावना तो बड़ी अच्छी थी पर गड़बड़ी यह हुई कि सेठ जी के गुरुजी आए जून में और मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में बेचारे कम्बल ओढ़े वैसे ही कांपते आ रहे थे बेटा काट गुरुजी थोड़ा रुको, कमरा धुलवाओ इसमें पानी भरवाओ तखत लगवाओ पंखे चलवाओ बर्फ गुरुजी बोले कर क्या रहा है तू क्या कर रहा है चेला हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हम लाख गरीब सही पर सेवा वैसे ही करेंगे जैसे जी ने अपने गुरुजी की की चाहे हम पे कर्ज हो जाए आप इसके लिए मेरी प्रार्थना है चरण पकड़ कर प्रार्थना है बोलो ऐसी व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा तो भाई समय का तो ख्याल करना चाहिए राम जी ने कहा कि जब राजाओं ने धनुष तोड़ा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया था और हमने जब छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया समय अनुकूल होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत से व्यक्ति नहीं टूटता और समय प्रतिकूल होता है तो छूने से भी टूट जाता है लक्ष्मण जी बोले चलो मान गए तो आपको ये ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से हो गया है? अब समय ठीक है अब धनुष को छूना चाहिए तो कम से कम आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है इसका तो अभिमान होना चाहिए राम जी ने कहा कि नहीं ये ज्योतिष का भी ज्ञान हमें नहीं है फिर ये तो हमारे गुरु जी को है समय शोभ ज्ञानी meek va meek va meek va meek va beswa विश्वामित्र जी ने शुभ समय ज्ञाना तो समय का ज्ञान भी गुरु जी को है सखिया बोली सुन लिया उत्तर गवाह कोई मिला नहीं और राम जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने धनुष तोड़ा लक्ष्मण जी बोले यह तो हमारे राम जी का स्वभाव है लेकिन हमारे पास एक प्रमाण है अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने इनको जयमाल क्यों पहनाई उसका नाम है जयमाल जिसने जय प्राप्त की उसे जयमाल सखिया बोले अच्छा अच्छा तो आपको भ्रम हो गया ये भाषा के भेद से सखी कहे सौमित्रजू छाणो वृथा विचार और जाहि कहत जयमाल तुम ता कहत हम हार जिसे आप जयमाल कहते हैं हम उसे हार कहते हैं तो राम जी के गले में जयमाल नहीं गिरी हार हार गिरी इसका क्या प्रमाण का तभी तो राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार किया क्योंकि हार ही सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है तो फिर धनुष टूट कैसे गया आप बताओ सखियां बोली हम बताते हैं देखो दशरथ जी के चार पुत्र हुए पंद्रह पंद्रह वर्ष के हो गए बुढ़ापे में तो पुत्र हुए और पंद्रह पंद्रह वर्ष के हो गए कोई देखने भी नहीं आता था कि कहीं विवाह आदि की चर्चा हो अब कोई देखे तब तो दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि इनको कोई देखने भी नहीं आता गुरुजी बोले इन्हें कोई देख रहे नहीं आता तो इन्हें दिखवा घुमवा <laughs> तो घुमाए किसके साथ ऐसे वशिष्ठ जी बोले कि महात्माओं से बढ़िया कोई नहीं घूमता सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही तो फिर का विश्वामित्र जी को बुलवाओ महात्मा भी हैं और राजा रहे हैं पहले सारे राज्य परिवारों से परिचय है उनका तो उनकी यज्ञ रक्षा का तो बहाना था विश्वामित्र जी आए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी के चार पुत्र हो गए कोई देखने भी नहीं आता तो हम लोगों ने योजना बनाई कि इन्हें साथ लेकर आप घुमाओ विश्वामित्री जी बोले मामला तो गंभीर है लेकिन फिर भी हम लेकर जाएंगे दशरथ जी बोले आप तो चारों को ही ले जाओ विश्वामित्री बोले नहीं चार ठीक नहीं रहेंगे दो भेजो ये खेप में ठीक रहेंगे एक बार दो फिर दो दशरथ जी बोले बड़ा अच्छा आप राम जी और भरत जी को ले जाओ विश्वामित्र जी बोले नहीं दोनों एक रंग के ठीक नहीं रहेंगे एक सांवले के साथ एक गोरा इसीलिए राम जी लक्ष्मण जी को भेजा और जब यहां सब कार्य हो गया तब वशिष्ठ जी ने कहा कि दो को हम लेकर आ रहे भरत शत्रुन को लेकर वो आए और यहां आकर धनुष कैसे टूटा मालूम कैसे कौशिक मुनि के जंतर मंत्र मां के बानी और प्रेमी जन के मंजू मनोरथ पुनि मिथिला के पानी एक एक मिथिला के वासी सकल सुकृत के राशि सकल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनकपुर वासी इतनी शक्ति लगी है और फिर भी राम जी धीरे धीरे जा रहे थे धनुष तोड़ने के अब भी कोई मना कर दे कि आप रहने दो का जाते लक्ष्मण जी बोले नहीं उनका स्वभाव है धीरे धीरे चलने का सखिया बोली स्वभाव नहीं सोच रहे थे कि किसी से नहीं टूटा तो हमसे भी पता नहीं टूटता है कि नहीं तो धीरे धीरे जा रहे थे कि कोई कह दे कि आप रहने दो तो कहे को जाते हो पर किसी ने मना किया ही नहीं जिन्होंने मना करने की सोची उनको लोगों ने समझा दिया अब धनुष के पास ही पहुंच गए अब क्या करें धनुष तोड़ने के लिए ताकत चाहिए शक्ति चाहिए तो शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखने लगे ताकत पाने के लिए श्री सीता जी की ओर देखने लगे तभी लिखा ही बिलोह की तकेव धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे श्री सीता जी की ओर देखा गुरुता और कठिनता धनु की लख मन ही मन था कृपा कटाक्ष प्राप्त हित रघुबर हारी और ताकत ही ताकत अपरंपार पार पवलाजे श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुरार पवलाजे श्री जानकी जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई आदि शक्ति की ओर देखा तो शक्ति मिल गई और उस शक्ति से बस छुत ही टूट पिनाक पुराना तो ये धनुष तो श्री सीता जी के कारण टूटा है राम जी का कुछ नहीं है इसमें अब है तो ये विनोद की बात लेकिन है बड़े महत्व की इसका अर्थ यही है कि भगवान भी अभिमान का धनुष जब तोड़ते हैं तब भक्ति की शक्ति पाकर ही तोड़ते हैं क्योंकि अभिमान का धनुष तो भक्ति की शक्ति से ही टूटेगा इस तरह टूटा है भंजो चाप गुमान न लावो सिया की कृपा है भाग्य मनावो मिली जनक पुरी ससुरारी ध्यान सुनो धनु धारी मिथिला इस तरह से तो गाली सुनाती लेकिन अंत में गाली देते देते हंसते हंसाते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 जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं अब ये सखियां गाते गाते आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए कंठ भर आया तो यही कहा छमहु चूक राजेश जुया ते गारीत सिया के नाते तुमरी हम सरहज सरहजारी गारी तुम तुमरी हम सरहज सारी गारी ध्यान सुनो धनु भाई हर ध्यान सुनो धन भारी दाली कि्ञान सुनो धनु भाई दाली कि धरिया देखो भक्ति की यही विशेषता है ये देवियां कहती हैं कि श्री सीता जी के नाते हमारा आपसे नाता है हम इस नाते के कारण गाली दे रहे हैं एक बार एक सज्जन छत पर खड़े थे उस छत के किनारे दीवाल पर एक सीढ़ी लगी थी ऊपर खड़े हुए सज्जन कह रहे थे कि हमें हमको जो मिलना चाहते हो वे ऊपर आ जाए इस सीढ़ी से ऊपर आ जाए लोग उस सीढ़ी पर चढ़ते दो पाए थे एक पाया दूसरा पाया ऊपर पहुंच गए और वो उनको मिला कर एक कर लेते बहुत लोग जा रहे थे कुछ लोग असमर्थ खड़े थे नीचे उन्होंने कहा कि भैया क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर जाने के लिए ही है नहीं नहीं इससे नीचे भी उतरा जा सकता है तो उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम ऊपर आएं, इसके बदले में आप ही नीचे उतर हम ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते नहीं पार कर सकते तो आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर उन सज्जन ने बात मान ली वे नीचे आ गए और लोगों से मिल लिया यह एक उदाहरण है परमात्मा ही है जो छत पर माने हम लोगों के स्तर से ऊपर खड़े हैं और साधना की सीढ़ी लगी है नाम रूप के दो पाए हैं वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठकर हमारे पास आ जाओ ताकि हम लोग मिलकर एक हो जाएं पर भक्त कहते हैं कि इस नाम रूप की सीढ़ी से हम तो ऊपर नहीं चढ़ सकते इस नाम रूप की सीढ़ी का आश्रय लेकर आप ही नीचे आ जाओ ताकि हमारा आपका मिलन हो जाए तो ज्ञान व्यक्ति को नाम रूप से ऊपर उठाकर परमात्मा से मिलाकर एक करता है लेकिन भक्ति तो उस ऊपर वाले परमात्मा को भी नाम रूप का सहारा लेकर नीचे उतार लेती है यह भक्ति की विशेषता है और सीता जी के कारण ही राम जी जनकपुर में आए और देखो जनकपुर में आए नगर दर्शन किया जनक जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया बहुत बढ़िया राम जी आ गए ठहराए कहा ज्ञानी के यहां सगुण भगवान आ गए कहां ठहराए तो जनक जी ने एक भवन लिया तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला sab ka lana ho dar sadana ho dar sadana ka सुंदर सदन सुंदर सदन श्री जनक जी ने किसी से लिया और राम जी के रहने के लिए दिया कहा वास लय दीन भुआला और ये सुंदर सदन किसका भवन है कश्य निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जानक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो राम जी इसमें ठहर जाए भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाए तो भक्ति कहाँ का भक्ति हमारे भवन में आ जाए श्री जानकी जी को अपने भवन में बुलाया और यही जीवन की सार्थकता है कि हमारे जीवन में भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाए और भक्ति हमारे भवन में आ जाए भक्ति हमारे मन में आ जाए और भक्ति मन में आ जाए और भक्ति का जो भाव है उसमें भगवान ठहर जाए यही जीवन की सार्थकता है इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावाओ ऐसी पवित्र बुद्धि और निर्मल मति हो भगवान जनकपुर वासियों को भगवान ही भगवान नगर दर्शन के लिए गए तो देवियों ने कहा सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी सावरे को देख नील कमल लजाए हैं भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक लाए हैं हेरत हजारन के हीरा हरन किए लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में चित्त को समारोरी पुरी में आए चोर आए विश्व विलोचन चोर पर एक बात आपसे कहें एक सखी ने कहा कि बहन कुछ दिखता है तो दूसरी सखी बोली हा कुछ तो दिखता है श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है नीलांबर पीतांबर दिखता है सिर पर रखी हुई पीली चौतनी दिखाई देती है टोपी कुित केश राशि बड़े सुंदर लग रहे हैं लेकिन सखी मुख नहीं देखता तो दूसरी सखी बोली राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले राम जी का आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम है वे ऐसे राह चलते नहीं देखते नियम से चलते हैं नियम अच्छा और अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान है और ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान है देखो रे माई श्याम लग्यो माई तो श्याम लग्यो शाम श्याम लग शाम श्याम लगे गीत जाऊ तो आरो बिना बुलाए शाम लग लग्यो संग डू में ड्यो संग डो अच्छा देखो एक बात आपको बताऊं भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो राम जी की लीला के बाद की है भगवान राम जी के पवित्र चरित्र का अनुसरण करके जो परम पवित्र हो जाता है वही श्री कृष्ण की लीला का अधिकारी होता है श्री राम अवतार बाद में श्री कृष्ण अवतार राम अवतार पहले श्री कृष्ण अवतार बाद में राम जी की लीला मर्यादा की लीला है पर श्री कृष्ण की लीला श्रीमद भागवत परमहंस संगीता है पुराने समय में लोग कहते थे विद्यावताम भागवते परीक्षा विद्वान की परीक्षा श्रीमद भागवत में होती अब तो जिससे कुछ नहीं बनता वही भागवत कहने लगता है <laughs> एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज हमारे यहां भागवत हुई हुई तो बहुत बढ़िया लेकिन एक भी श्लोक नहीं कहा सात दिन में एक भी श्लोक नहीं तो हमने हंसकर कहा हमने भागवत होती परलोक के लिए उसको श्लोक से क्या मतलब है भगवान श्री राम जी की हंस लीला है भगवान श्री कृष्ण की परमहंस लीला है हंस लीला में सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए आदर्श जीवन पवित्र चरित्र का जीवन संयम का जीवन ये राम जी का चरित्र सिखाता है और परमहंस जहां भेद ही न रह जाए माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से भूली सभी सुधी गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से श्री कृष्ण के चिंतन में रथ श्री कृष्ण में ही खो गईं श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गईं वहां वहां ध्वई है ही नहीं आप ऐसे सोच लो आप अपने मकान में आए बाहर से तब तक देखा एक कमरे का दरवाजा बंद है अंदर से कौन है भाई तब आवाज सुनाई पड़ी एक पुरुष बोल रहा है अरे सुना ध्यान तब तक एक महिला बोल रही और दोनों बड़ी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं अब आपको क्रोध आएगा या रसानुभूति होगी तो तुरंत कहेंगे दरवाजा खोलो कौन है भीतर खोलो दरवाजा अब भीतर वाला कहे खुला ही है आ जाओ और दरवाजा खोल कर देखा कोई नहीं एक आदमी बैठा था यहां कोई था अभी बात कर रहा था अभी हमने खुद सुना हमने खुद सुना देख लो मिले ही नहीं कोई तो भैया बात क्या थी वो आदमी हंसने लगा सही बात यह थी वो आदमी कलाकार था वो अकेले ही आदमी की आवाज बोलता अकेले ही महिला की आवाज बोलता और ऐसी ऐसी बातें करता कि लोगों को भ्रम हो जाता लेकिन जब उसे पता लगा तो खिलखिला के हंस पड़ा और कलाकार को हृदय से लगा लिया कमाल के आदमी हो यार तो हमको भी भ्रम में डाल दिया तो जब एक कलाकार दो की आवाज निकालकर बड़े बड़े समझदार को भ्रम में डाल सकता है तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कलाकार और कौन होगा वे ही गोपी वे ही ग्वाल वे ही सब कुछ आ इसलिए ऐसी लीला ऐसी सचमुच लीला होती तब जब दो ना हो और दो हों श्री कृष्ण की लीला में दो नहीं पर दो ऐसी लीला को देखने के लिए ही शंकर भगवान आते हैं देवता आते हैं ये लेकिन श्री कृष्ण की इस लीला की इतनी पवित्रतम समझ के लिए श्री राम जी का चरित्र अनुकरण करके पवित्र जीवन बनाना पड़ता है तब श्री कृष्ण लीला समझ में आती है राम जी ने नहीं देखा देख ही नहीं रहे एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं है तो दूसरी सखी ने कहा कि ऐसा तो नहीं ये राजकुमार ऊपर न देखें तो हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं कि ये देखेंगे क्या उपाय है अब थोड़ा जोर से बोलना शुरू किया ये दो दश के ढोटा ये दो एक सकीने का कहा रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं इन्हें तुम जानती हो तो वो बोली इनकी कौन का है इनके बाप तक को जानते बाप कौन है इनके दो, के दो बाल माली के कल जो ये दो दस ये दो दस ये, दो ये, दो ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये कहकर देखने लगी कि देखें इस बात का क्या असर हुआ अब दो अपरिचित राजकुमार अपने ढंग से चले जा रहे हैं और कोई ऊपर से पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंक कर नहीं देखेंगे हमको जानने वाला कौन है राम जी तो शांत रहे लक्ष्मण थोड़े लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा न माने तो एक बार देख ले कोई अपने परिचय की लगती पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं राम जी बोले लक्ष्मण हम इसीलिए आए चुपचाप चले चलो इधर उधर देखो ही मत सिर झुकाकर ही चलो ये भक्ति की नगरी है और भक्ति की नगरी में सिर झुकाने में ही शोभा है अभिमानियों की दुनिया में सिर उठाया जाता है तो तो ऐसे ही चलो ठीक है एक सखी बोली इन्होंने देखा नहीं अरे ये सोचते होंगे कि हमारे पिता को कौन नहीं जानता चक्रवर्ती सम्राट है सारी दुनिया जानती अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी सामने राजकुमार की मैया कौशिल सुख सुख खानी नाम दाम धन धनुषा धनुषा धनुषायक पान ये सावले राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या जी और गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा जी लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सकीतास सुमित्रा माता अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया प्रभु बुरा मानो या भरा एक बार तो हम देखेंगे क्यों ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानते हैं उन्हें यह भी पता है कि सावले राजकुमार की मैया अलग और गोरे राजकुमार की मैया अलग इतनी अच्छी तरह जानती हैं तो मैं तो एक बार देखूंगा ये जरूर अपने परिचय की हैं राम जी बोले लक्ष्मण चुपचाप चलो इधर उधर मत देखो तो एक सखी बोली इन राजकुमार ने तो ऊपर देखा नहीं तो दूसरी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है और बहरा किसे कहा जा रहा है बिनु पग चलई सुनईनू बिनु काना आ जो बिना कान के सुन ले वो बहरा दूसरी सखी बोली कि ये सुनते भी नहीं और आपस में भी इशारे कर रहे बोलते नहीं कहीं गूंगा तो नहीं बीनुणी बकता बड़ जोगी बेनू बाड़ बड़ जो बेनू बाणी बोगी गो बुबान पर प्रेम की लीला बेनुबा कहा जा रहा बहरा कहा जा रहा तीसरी सखी बोली ना गुंगा ना बहरा गुमानी है किस बात का गुमान है ने? हम बड़े सुंदर हैं। तो हैं। सुंदर तो हैं, तो है, लेकिन ज्यादा सुंदर नहीं है कितने सुंदर हैं है का हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली परीक्षाई है बस उतनी ही सुंदर है ज्यादा सुंदर नहीं गर्व करह रघुनंदन जनि मन माह आपनी मूर्ति सीय की छह और कितनी सुंदर बात कही मिथिला के विनोद में भी बोध है भगवान भक्ति की ही तो परीक्षाएं हैं भक्ति के कारण भगवान है इच्छेला अवध के अनहरिया हमारिया पूनम अजो पहला अवध के अनरिया हमार पूनम अँला अवध के अनरिया हमार पूनम अँजो एक जगह कीर्तन हो रहा था हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक महात्मा बैठे थे मिथिला के थे और लोग बैठे एक छोटा सा बालक आया उसको हरे मंत्र का अर्थ पता नहीं था वो महात्मा जी से कह लगा महाराज राम जी को हरे हरे काय कहते का राम जी तो सामने हैं फिर हरि राम हरि हरे, हरे का मिथिला के महात्मा उनको विनोद सूझा तो कहने लगे बेटा ठीक है तो पहले कीर्तन ऐसे ही था कारे राम कारे राम राम राम कारे कारे कारे राम कारे राम राम राम कारे कारे ऐसे ही था तो ये हरि कब जब से मिथिला में विवाह हुआ राम जी जनकपुर आए तब से कैसे कारे ते हरे भये बैठत कगेरी की सीए परे जाम हरित दुति होए श्री जानकी जी के भाम भाग में बैठते ही ये सांवले से हरे हो गए हरे राम हरे राम राम अब ये मिथिला वालों का विनोद है ये अवध के अंधकार के रूप है राम जी हमारी श्री किशोरी जी तो पूनम की तरह है? अब आप ये देखो ये मिथिला की देवियां सोचती हैं कि राम जी ये को बार देखें तो क्या करें इनके ऊपर पुष्प गिराए पुष्प गिराए तो चौकर देखेंगे पर पुष्प की पंखुड़ियां ही गिराए पराग गिर बरसाया गया पंखुड़ियां अलग की गई चुभ न जाए लेकिन ये राम जी की सुंदरता देखती हैं। और राम जी के सौंदर्य पर मोहित हैं, विमोहित हैं, लेकिन इनको याद किसकी आती है बर सामरो जान की जोग। यह यह जो ये ये जो सांवले सरकार हैं हमारी श्री किशोरी जी के अनुरूप हैं मैं कहता हूं कि सौंदर्य देखने की इससे उत्तम वृत्ति हो ही नहीं सकती नहीं तो व्यक्ति सुंदरता देखकर अपनी देही को याद करता है पर धन्य है जनकपुर की यह देवियां जो राम जी की सुंदरता देखकर देही को नहीं वैदेही को याद करती हैं ये जास कृपा निर्मल मत पाव सौंदर्य देखने की यह वृत्ति अच्छा और इसलिए यह वृत्ति हुई क्योंकि यह चाम का सौंदर्य नहीं यह तो श्री राम का सौंदर्य है राम और राम जी की ऐसी सुंदरता जो देखे इस सुंदरता का जो वर्णन करे तो ये हर सही बरसही सुमन सुंदर मन सुमुखी सुंदर मुख सुलोचनी सुंदर नेत्र आ धन्य है वे नेत्र जो राम की सौंदर्य है। राम जी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होते हैं धन्य है वो मुख जो राम जी की सुंदरता की चर्चा करते हैं और धन्य है वे मन जो राम जी पर न्यौछावर होते हैं जास कृपा निर्मल मति पावा सौंदर्य देखकर भी श्री सीता जी की याद पुष्प क्यों बरसाए? पुष्प इसलिए बरसाए के रूप का अधिक अभिमान हो तो कल पुष्प वाटिका में आना पता लग जाएगा और एक कारण यह भी है श्री दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राज अलके मुख शामल पर सोहत मानू नील कमल पर धमर करत गुंजार नजरत है जाएगी दशरथ राज चर्चा घर घर अलियन में बिहरे मिथिला की गलियन में जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुह तो लग जाएगी दशरथ राज कुमार कमलखन मुनि के संग आए चितवत ही चित चपल चुराए हे चोरन के सरदार नजर लग जाएगी चोर चोरी करके कहीं भाग कर छिप जाता है पर ये भाग नहीं रहे फिर मत मंजू कु नजर तुम्हें तो लग जाएगी दशरथ राज काम करो चोर को सजा मिलनी चाहिए क्या करें पकड़ के बंद करो कहा? ये अस अभिलास हृदय अवलन के धी बैठाई तुरत पलकन के तो कर बंद की नजर लग जाएगी रख राजी अपने हृदय के मंदिर में बिठाकर पलकों के कपाट बंद कर लो चोर को बंद करो पर एक सखी बोली कानून को हाथ में मत लो चोर को पकड़कर बंद करने का अधिकार सबको नहीं है जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना करो सुन सखियन मुख अटपटी बात श्री लघुवर धनुपान राजे सहुवलिहार नजर तो है लग जाएगी दशरथ रानी कुमार नजर तोहे लग जाएगी किसको सूचना दी पुष्प वर्षा करके श्री जानकी जी इस पूरे प्रसंग में सौंदर्य को देखकर वृत्ति श्री सीता जी की ओर आ सीता जी की याद आती है राम जी को देखकर और सीता जी को देखकर राम जी की याद आती है यह है पवित्र बुद्धि जासु कृपा निर्मल मति पाव रामजी दूसरे दिन सवेरे सवेरे गुरु जी की आज्ञा से पुष्प वाटिका में दल फूल का चयन करने गए फूल बी गौर फूल बीन बे सवेरे सवेरे बाटिका में पहुंचे अब भगवान चारों तरफ देखते हैं चौदिस चितई है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हैं राम जी ने कहा लख लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत बसंत बस बस बसत सदैवा बस आत सदै आ, आ, आ, आ, आ, आ, बसंत सदैव बस बसंत ऋतु आई थी गई नहीं क्यों इस बसंत ऋतु को पता लगा कि अगली ऋतु में भगवान आ रहे हैं तो भगवान के दर्शन के लोभ से ये बसंत ऋतु यहीं रह गई जनु बसंत ऋतु रही लुभाई ठहर गई भगवान चारों तरफ देख रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हैं राम जी बोले कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ के फूल तोड़े श्री राम जी कहते कोई दिख नहीं रहा जिससे पूछकर फूल तोड़े अगर हमारे जैसा कोई आदमी जाता तो हम भी चारों तरफ देखते लोग पूछते क्या देख रहे हैं। तो हम यही कहते कि कोई देख तो नहीं रहा यही देख रहे हैं राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते लोग तो ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों माली मिल गए मालियों से अनुमति ली भगवान ने कि अगर तुम कहो तो हम दल फूल माली बोले बगिया न है राम जी बिनती बगिया ज्ञान नई है राम जी बिनती दल फूल तोरी हम नहीं हैं राम जी बिनती सुनो बगिया दल फूल हम उतार कर ले आएंगे राम जी बोले यह तो आप लोग ले आएंगे सो धन्यवाद है लेकिन हमें क्यों नहीं जाने देते प्रभु डर है किस बात का कोमल चरण कमल बिनुप नहीं आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल है फिर निरावरण है तो जनक जी की यही व्यवस्था बगीचे में कांटे कंकड़ पड़े हैं लक्ष्मण जी ने कहा माली बोले नहीं छोटे सरकार कांटा कंकड़ एक भी नहीं फिर डर किस बात का कोमल चरण कमल बिन पन पखुरी पायन गड़ी गई है राम जी बिनती पखुरी पायन गड़ी गई है राम जी बिन, राम जी बिन की सुनो बगिया पुष्पों की पंखुड़ियां चुभ जाएंगी रघुराज कहूं गड़ी गई है लला पान की पाखुरी पाय ना आप ऐसे सोचो सबसे अधिक कोमल क्या है कमल और कमल से अधिक कोमल कमला और कमला से भी अधिक कोमल कमला के कर कमल तो कमल कोमल कमला के कोमला कोमल कर कमलों से संवाहित होने पर भगवान नारायण के चरण जो लाल लाल पड़ जाते हो वे चरण कितने कोमल होंगे इसलिए पंखुरी पायन गड़ी जाए राम जी बोले हमारे लिए समस्या है कंट काकिरण मार्ग भी हो तो भी जाएंगे गुरोर आज्ञा गरी ऐसी माली बोले जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे भीतर वाले रोक लेंगे सुमन मधुप तजि तजि मधुवाने बहुने फूलों पर मंडराना छोड़ देंगे और कहा मंडराएंगे मुख पंकज पे मड़ रही हैं राम राम जी बिन सुनो बगिया ये भौरे आपके मुख कमल पर मर आएंगे क्यों भौरों ने अभी एक ही तरह का कमल देखा जो जल में खिलता है पर आप को देखेंगे तो नव कंज करन, कंज मुख कंज कंजारू भय भव कमल ही कमल नव कंज लोचन कर कंज पद कंज मुख कंज और कमल में भी दो दो दो नये कमल ये भौरे यही मर रहा राम जी ने कहा दोनों समस्याएं हमारे लिए तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है माली बोले हमें भी समस्या है क्या चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु लक्ष्मण जी सुनो ये खबर यहां भी आ गई औरों के लिए अपराध समस्या बनता है इन भगवान के लिए उद्धार समस्या बना राम जी बोले तो चरणों से शिला उड़ी हम कोई चरणों से फूल तोड़ेंगे फूल तो हाथ से तोड़ेंगे डर है चरण छूने से सिला उड़ सकती है तो कर छुअत बिटपौड़ी क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे भगवान बोले मालियो ने कहा श्री रघुनंदन जू सुनिए हम बाग के भीतर जान न दें हैं जादू बड़े तुम जानत हो सोई जाने के टोना आप चल हैं आई रही मिथिलेश की नंदिनी सो के भाती सो बात बनाई हैं है पग के पर से पथरा करके पर से बिर उड़ी जा राम जी ने कहा हम एक पौधे में हाथ लगाएंगे अगर वो उड़ जाए तो दूसरे से हाथ मत लगाने देना माली बोली ये भी ठीक है लेकिन आप पूजा के लिए दल फूल तोड़ेंगे हाँ तो हाथ धोने के लिए तो सरोवर के जल तक जाएंगे और सरोवर के जल तक जाने के लिए सीढ़ियां और सीढ़ियां पत्थर की सरसो पान शिला पद पर सत प्रभु सब नादी बनी जई सुनो बगिया जितनी सीढ़ियां हैं सब मुनि मुनिपत्निया बन जाएंगी लक्ष्मण जी बोले महाराज यहाँ समस्या ही समस्या है समाधान तो है ही नहीं राम जी ने मालियों से कहा भैया समाधान भी तो बताओ माली बोले एक ही समाधान है मिथिला का एक महामंत्र है उसका स्मरण कर लीजिए जब बोलोगे गे सियजू की जय तब ही प्रभु है। राम जी बिन प्रविषण तब ही प्रभु प्रविषण ने कहा कि आप श्री सीता जी की जय बोलिए तो बगीचे में प्रवेश मिल जाएगा अब राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो लक्ष्मण जी भी उसी शैली में बोले प्रभु बोल दीजिए ना क्या हार जाए राम जी ने कहा कैसी बात करते दो हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो अटपटा नहीं लगेगा लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा बिहसत बंधु दो सुनी बतियाँ राजेश दरस पगिया बीच जानिया सुनो आप श्री सीता जी की जय बोलिए देखो है तो विनोद की बात लेकिन बड़े महत्व की बात है ये भक्ति की बाटिका है और भक्ति की बाटिका में इंसान की कौन कहे भगवान भी भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना प्रवेश नहीं पा सकते भगवान को भी अपने भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है इसीलिए हस्ती है मैं कदे में मस्ती है मैं कदे में और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले खुद होश की भी कुछ नहीं हंसती है मैं कदे में दुनिया में नहीं मिलती मिलती तो बड़ी महंगी मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे परवाह नहीं जब से कस्ती है मैं कदे में इसलिए भक्ति के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रेम के राज्य में प्रवेश करने के लिए भक्ति की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा और भक्ति की सत्ता स्वीकार करने का अर्थ है अपने अभिमान का त्याग भगवान भी अपनी भगवत्ता का अभिमान छोड़कर प्रेम की बाटिका में प्रवेश करते हैं और हम भी अपना अभिमान छोड़कर ही प्रेम की बाटिका में प्रवेश कर सकते हैं अपना अभिमान ही तो समस्या है एक वृद्धा माता के यहां रोज एक भिखारी आता मैया कुछ मिले बुढ़िया रोज डाल कुछ नहीं मिलेगा बाबा जाओ दिमाग खराब करती रोज आ जाओ रोज मना करती थी एक दिन बुढ़िया घर पर नहीं थी बहू थी भिखारिया मैया कुछ मिले बहू ने मना किया बाबा कुछ नहीं जाओ बाबा गया रास्ते में बुढ़िया मिली कहा गए थे तुम्हारे घर कुछ मिला नहीं बहू ने मना कर दिया सांस बड़ी नार बहू कौन होती मना करने वाले बहुत नाराज बहू ने मना कैसे किया मना करने वाली है कौन? चलो तुम वापस। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा चला गया पर सास ने बहू को बहुत डांटा तू कौन होती मना करने वाली तूने मना कैसे किया कल से आई आज मना करने लगी इस घर में मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी तूने मना कर दिया तू है कौन मना करने वाली खूब डांटा और बहू बोली आप मना... तो मैं मना करूंगी कि तू मना करेगी बहू को खूब नाटा फिर भिखारी से बोली बाबा कुछ नहीं है अब मैं मना कर रही हूं ये तो अभिमान का हाल अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए ये अभिमान का ही तो पर्दा है ये अभिमान ही परेशान है। और इस अभिमान को बड़े से बड़े साधन विदा नहीं कर पाते लेकिन अगर कोई श्री जानकी जी का जानकारी स्मरण करे, करे तो अभिमान से मुक्ति होती है और अभिमान से मुक्ति होने पर सारी विकृतियों से मुक्ति होती है अभिमान हमसे विदा हो सके ऐसी कृपा श्री जानकी माता करें जासु कृपा निर्मल मति पाओ इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि उनके जुगल चरणारविंद में अर्पित है नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें हरे रामा रामा, रामा राम सीता राम हरे रामा राम ram ram ram sita ram ram ram ram ram sita ram ram ram hare ram ram तो तो राम राम सीत राम राम सीत राम राम राम राम राम सिय सिय सुमिरत राम जू सियमिरत श्री राम जुगल राम राजेश जप भगत नहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी, जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम नम पार्वती पते, पते हर हर महादेव आप सभी भक्तों को धन्यवाद एक विशेष सूचना आपको दे रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के 150वें जयंती के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न राज्यों में विवेकानंद रथ घूम रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी विवेकानंद रथ आया है वह 25 जनवरी को विभिन्न स्थानों से धमतरी की तरफ से रायपुर पहुंचेगा और दो फरवरी तक रहेगा रथ आश्रम में रहेगा और दिन को विभिन्न विद्यालयों में महाविद्यालयों में जाएगा बहुत सुंदर रथ बना हुआ है एक मोटर में स्वामी जी की बैठी हुई प्रतिमा है खड़ी हुई प्रतिमा है आप सब कृपया उसका दर्शन करें और आश्रम से आपको सूचना मिल जाएगी किस दिन रथ कहाँ रायपुर में रहेगा आप सबको विशेष धन्यवाद आप समय पर आए हैं आगामी कल भी ठीक सात बजे ये प्रवचन प्रारंभ होगा आप सब उसके लिए सादर आमंत्रित हैं बहुत बार समाचार पत्रों में ये समाचार आता नहीं है कृपया आप अपने और दूसरे मित्रों और भक्तों को आमंत्रण दें और आप सब पुनः ये रामायण प्रवचन सुनने के लिए संध्या सात बजे आश्रम में सादर आमंत्रित हैं धन्यवाद